पत्रावली दो सौ इक्यावन स्वामी त्रिवुणा तीतानंद को लिखित जनवरी अठारह प्रिय शारदा पत्रिका के बारे में तुम्हारा विचार वास्तव में अति उत्तम है पूर्ण शक्ति के साथ जुट जाओ कोष की चिंता मत करो तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 सौ रुपये तत्काल भेज दूँगा रुपयों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं फिलहाल इस पत्र को दिखाकर किसी से कर्ज ले लो इस पत्र के जवाब मिलने पर पत्रोत्तर के साथ ही साथ पाँच सौ रुपये मैं भेज दूंगा पाँच सौ रुपये में बनता बिगड़ता ही क्या है ईसाई तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं तुम अब अपने देश के धर्म के प्रचार में जुट जाओ यदि हो सके तो किसी अरबी भाषा जानने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राचीन अरबी पुस्तकों का अनुवाद करा सको तो अच्छा है फारसी भाषा में भारतीय इतिहास की बहुत सी बातें विद्यमान हैं यदि क्रमशः उनके अनुवाद हो सके तो एक अत्युतम धारावाहिक विषय होगा अनेक लेखकों की आवश्यकता है साथ ही ग्राहकों की भी समस्या है इसका एकमात्र उपाय यह है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहते हो जहाँ कहीं भी बंगला भाषा का प्रचलन हो वहाँ पर लोगों के माथे पत्रिका मर देना दृढ़ता के साथ उनको ग्राहक बनाओ वे तो सदा ही छोटे पीछे हट जाते हैं जहाँ कुछ खर्च करने का प्रश्न आता है किसी बात का कभी परवाह मत करो पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए आगे बढ़े चलो शशि शरद काली आदि सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाए घर पर बैठे बैठे क्या हो सकता है तुमने बहुत बहादुरी की है शाबाश हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूद कर सबके आगे पहुँच जाओगे जो अपने उद्धार में लगे हुए हैं वे न तो अपना उद्धार ही कर सकेंगे और न दूसरों का ऐसा शोर गुल मचाओ कि जिसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की त्रुटियों को देखने के लिए तैयार बैठे हैं किंतु कार्य करने के समय उनका पता नहीं चलता है जुट जाओ अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो इसके बाद मैं भारत पहुंचकर सारे देश में उत्तेजना फूक दूंगा डर किस बात का है नहीं है नहीं है कहने से साँप का विष भी नहीं रहता है नहीं नहीं कहने से तो नहीं का हो जाना पड़ पड़ेगा गंगाधर ने बहुत बहादुरी दिखाई है शाबाश काली उसके साथ काम में जुट गया है खूब शाबाश कोई मद्रास चले जाओ कोई बंबई छान डालो सारी दुनिया को छान डालो अफसोस इस बात का है कि यदि मुझ जैसे दो चार व्यक्ति भी तुम्हारे साथ ही होते तमाम संसार हिल उठता क्या करूँ धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ रहा है तूफान मचा दो तूफान किसी को चीन भेज दो किसी को जापान बेचारे गृहस्थ अपनी तनिक जिंदगी से कर ही क्या सकते हैं हर हर संभव के नारे से गगन विदीर्ण करना तो सन्यासियों शिवगणों से ही संभव है तुम्हारा ही विवेकानंद